नमो नमः मन्त्रपाठः न्यू कति अस्मान् इच्छामि सहना विषावई ओ शांति शांति शांति हा जी पिछले प्रसंग में हमने विचार किया था एते श्लोका सर्वान्े अयोगवाहवासर्गाक अकार ख पयो उच्चारणा व्यंजनस अब कपकारौयाश्रय पल्क् जग्नु इत्यत्र यद्वपु जक्नु जग्निर्जग्नुत्र यदु नासी के उकार जीवामूल्य और उपद्मानीय इन दोनों के साथ में जो ककार और पकार है ये है। उन वर्गों के आश्रय के कारण क्यों हा नहीं नेट नेट जो है कई बार चला जाता है बीच में हट जाता है नेट चला जाता है बीच में कल से ऐसा हो रहा है तो मैं कह रहा था ये जो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग इन पांच वर्गों में जो उकार जोड़ते हैं कु तो ये जो उकार है इस उकार के बारे में कहा जा रहा है कवर्गाधिक वर्णों का जो उकार आता है वह संस्थान वर्गीय वर्ण यानी रहने वाले वर्णों के लिए संस्थान का मतलब है उस वर्ग में रहने वाले जितने भी अक्षर हैं उन सबके लिए सजातीय वर्णों का लक्ष्य है यानी उस वर्ग में रहने वाले अक्षरों को संकेत करने के लिए कु कहते हैं कु कहने से पूरे पांचों वर्ण आते चु कहने से चवर के पांचों वर्ण आते कहने से तु कहने से पू कहने, कहने से उस उस वर्ग के सभी अक्षरों का ग्रहण होता है यह कहा जा रहा है तो श्लोक का अर्थ आपके सामने आ गया है जीवामूल्य का, का और पवर का पा जो अक्षर जोड़ते हैं तदवर्गीय आश्रय उस वर्ग वर्ग के आश्रय के कारण से उनको जोड़ा जाता है फिर कहा पलकनी चकन तु जगनी जगनु इत जो इनको वपू का मतलब कहते हैं बहुवचन में है वपु जो इनको यम के रूप में जो लोग कहते हैं ये यम नहीं है इसके लिए कहा ते अयमा ते ये अयमा ये यम नहीं कहलाते जो कि नासिक की अनोक्तम नासिका के साथ में नासिक के के साथ में इनको जो कहा जा रहा है पलखनी में नासिक वर्ण है नकार तीन नकार है और एक मकार है ये नासिका से बोले जाने वाले नासिक की वर्णों से युक्त पलकनी चकनतु जगमी ये जो चारों हैं तेईमें वे ये चारों अयमा ये यम नहीं है फिर कहा है कादी नाम कादी नाम तेषाम कादी नाम उनमें जो ककार आदि है उनमें जो उकार उकार है कादी नाम तेषाम कादी नाम उकार कवर्ग आदि में जो उकार जुड़ा हुआ है वो उकार किस लिए है संस्थान वर्गीय लक्ष्य का उस, उस वर्ग के सवर्ण अक्षरों को लक्ष्य लक्षित करने वाले हैं संकेत करने वाले हैं हाँ ओम स्वामी जी स्वामी जी तदवर्गीय आश्रय इसका अर्थ स्पष्ट तदवर्गी वो जीवामूल्य और उपद्मानी जो दो वर्ण है ये तयवर्गीय उन दो वर्ग वर्गों, वर्गों के आश्रयत्वत आश्रय के कारण से उन दो वर्गो आश्रय जीवा मूल्य उपदमान्य बोले जाते हैं। मूल्यो वर्गो में आ वर्गो में नहीं आते उन वर्ग के अक्षर आश्रय बोले जाते हैं। ये उन वर्गो अक्षरं के, के सा <coughs> उनके परे रहने पर ही इनका प्रयोग होता है कवर्ग और पवर हाँ जी कवर्ग और पवर के का और पा ये जो वर्ण है इन वर्णों के आगे होने पर ही जीवामूल्य और उपदमानी का प्रयोग होता है का, का यदि परे है तो जीवामूल्य का प्रयोग होगा प परे है तो जीवामूल्य उपदमानी का प्रयोग होगा ऐसा ओम स्वामी और स्वामी जी ये जो नासिकेन उक्तम, इसका नासिकेन उक्तम कर करना है ये जो चकन जगनो जगमी ये जो चार प्रयोग दिए उन वर्गों के अक्षरों के साथ में नासिक्य भी है ना यानी नासिका से बोले जाने वाले तीन नकार हैं और एक मकार है इन चारों शब्दों में पलखनी चकनतु जगमी और जगनु में नासिका से बोले जाने वाले वर्ण है ना न ना, ना, ना और मा तो नासिका से बोले जाने वाले वर्णों से युक्त जो का ख ये जो वर्ण है इनको कोई यम मानते हैं तो ते य में ऐसा नहीं मानना है ये यम नहीं है इसका ये अभिप्राय है नासिका से क ख नहीं बोले नहीं समझ रहे ना मैं ये कह रहा हूं नासिका से बोले जाने वाले जो नकार है मकार है नासिका से बोले जाने वाले जो नकार मकार है इनसे युक्त जो का ख ग इनको यम नहीं मानना नहीं पकड़ में आया नहीं समझ नहीं क्या नहीं समझ में आया ये बताइए आपसे <coughs> क्या संबंध है ये समझ नहीं।, नहीं आप, आप ये समझिए नासिका से बोले जाने वाले वर्ण है क्या इसमें पलकनी छकनतु जगनी जगनु में नासिका से बोले जाने वाले कोई वर्ण है जी नकार और मकार है तो मैं ये कहूँ कि नासिका से बोले जाने वों के साथ में काका गागा जुड़े हुए हैं नासिका से बोले जाने वाले जो वर्ण है एक नकार एक मकार तो ये नासिका से बोले जाने वाले ये जो वर्ण है इनके साथ में जो खा खे जो जुड़े हुए हैं जी जी. नासिका से बोले जाने वाले वर्णों के साथ जो काका गागा जुड़े हुए हैं ऐसा जुड़े हुए हैं जी बंद करिए म्यूट करिए नासिका से बोले जाने वाले वर्णों के साथ में जो काका गाघा जुड़े हुए हैं जब ऐसा जुड़े हुए होते तो इनको यम मानते हैं लोग का के साथ में नासिका से जुड़े नासिका से बोले जाने वाले जो वर्ण है इन दोनों को जोड़ दीजिएगा का और ना चकनु चकनु चकनों में खा और ना है पलक्नी में का और ना है जगनी में गा और न है जगनों में गा और ना है तो एक तो कवर का एक अक्षर है और नकार है ये दोनों को मिला करके जब ये दोनों जुड़ जाते हैं इसी को यम मानते अब कुछ पकड़ में आ रहा है आ, ये यम नहीं है, ऐसा बताया आ, है। हाँ जी अगर आप इनमें पलकनी में क्नी चकन में क्न, जगनी में गगनु में गनु इतने को कोई यम मानते हैं तो इनको यम नहीं मानना चाहिए ये कहना चाह रहे हैं आप कुछ कह रहे हैं कौन यम तो हर्स्व दीर्घ और अनुनासिक और डर शब्द हैं जी तो इनमें मतलब ये भी दो हो गए हैं तो दीर्घ समझ के यम मानते हैं नहीं नहीं नहीं यम इनको जो क्नी क्नू कना गि ये जो है ना इन शब्दों में हाँ जी इनको यम मानता है कोई तो यम की मतलब भी आवाज से भी... नहीं, नहीं नहीं आवाज को छोड़ दीजिए आप लाल कपड़े को मैं पीला कपड़ा मानता हूं अब क्या कहेंगे आप तो यही कहेंगे तो गलत है, गलत है। ए, पील, गलत लाल मानना गलत है यही तो कहो गलत है हाँ जी तो यहाँ ये यह कहना चाह रहे हैं कि जो अरसु दीर्घ और अड़ा और अनुनाश है उनकी स्थान पे अगर इनको यम कोई मानता है तो यही कहेंगे ना ये गलत है यम नहीं है ठीक है बस यही बताएगा यही में अयम ये जो चार शब्दों में जो का के साथ में अनुनासिक वर्ण जुड़ा हुआ है इनको जो यम मानते हैं गलत है बस ये बताया गया ठीक। आजा। आजा। और किसी कोई प्रश्न ओम भगवान हाँ जी इतिशम शब्द नाम अर्थ अस्थि ना वह नहीं अर्थ कुछ नहीं है ये वैसे शब्द है कुछ अर्थ हो सकता है पर मेरे सामने तो अभी इसका कोई अर्थ नहीं है इनका कोई विशेष ऐसा कोई अर्थ मेरे को नहीं समझ में आ रहा है केवल आ, शब्द हैं, बस ये समझ लीजिए इसको आ, आ, इनको ऐसे कहते हैं आ, जैसे खटखट पटपट चटचट ऐसे जो शब्द है ना इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है केवल ये ध्वनि के कारण से उन वर्णों को हम ऐसा जोड़ दिया है मैं कट-कट कर, करोती पटपट करो ती पट -पट जट, जट करो ती अब जटझट -जट, पटपट कट, कट का कोई अर्थ तो नहीं है केवल वो ध्वनि या कोई अनुकरण को ध्यान में रख करके ऐसा शब्दों का प्रयोग करता है कोई आवाज कर रहा हो कटकट ऐसा -कट -कट। किम करो थी कटकट -कट करो थी? कोई पटपट -पट आवाज कर रहा है तो पटपट -पट करो थी? ऐसा तो उस पटपट -पट का कोई विशेष ऐसा नहीं होता है। ऐसे पलक्नी, चक्नतु, चकन जगन इनका कोई विशेष ऐसा ऐसा नहीं है केवल का अनुकरण करके उन अक्षरों को जोड़ दिया है ऐसा लगता है ठीक है जी धन्यवाद जी और किसी को अब यहां पर प्रकरण समाप्त कर, करवा दिया ऐसा यहां पर है आपकी पुस्तक में बल्कि इसके साथ में आ, कुछ सूत्र है दीदी कुछ सूत्र है और अंतिम जो प्रकरण है नामी प्रदेश प्रयत्न प्रदेश यहां से अष्टम प्रकरण का सूत्र प्रारंभ होता है इसमें जो अष्टम प्रकरण में जो एक दो तीन चार सूत्र दिखाए हैं ये सप्तम प्रकरण के ही सूत्र हैं, और इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हैं शिक्षा सूत्र स्वामी जी पुस्तक इस इैसी सूत्र में जी। जो अंतिम जो तेषा उकारस्थान वर्गीय लक्षक हाँ जी हाँ इसका और तीन ऊपर जो पड़े गए पंक्तिया उसके कोई संबंध नहीं दिख रहा है जी। नहीं वो संबंध तो किसके साथ में संबंध है फलकनी चक्नतु जगनी जगनु इत ये ये जो इन चारों को जो लोग कहते हैं जो की नासिक्यन के जो नासिका से युक्त है ये सारे चारों शब्द ते इमे अयमा वे ये अयम यहां तक हो गया फिर उसके बाद पेशाम कादी नाम उकार आदि वर्ण है उनके अंदर जो उकार जो उकार जोड़ते हैं जैसे का को कु कह देते हैं। कादी नाम से लेके कादी नाम का मतलब है कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग, तवर्ग पवर्ग ये कादी नाम पेशाम कादी नाम उकारा उन कवर्ण कवर्ग आदि पांचों वर्गों का जो उकार है उड़ उकार करके जो बोला जाता है वो जो उड़ जोड़ के जो बोला जाता है ये संस्थान वर्गीय लक्षक उस उस वर्ग के सवर्णों के लक्ष्य होते हैं संकेतक होते हैं आ, वो तो समझ गए समझे दी, दी। लेकिन इसका जो प्रकरण चल रहा है ना समुझे जैसे यम ये नहीं है स्पष्ट करने के लिए इन्होंने उदाहरण दे करके ये यम नहीं है स्पष्ट कर दिया है. इसके बाद उकार जोडने को सम्बन्ध नौशकीय श्लोक कौशिकीय श्लोक मे उपलब्ध ने बाकि कौशिकीय श्लोक या केवल इ अर्थ स्वामी जीस अर्थ संस्थानीय वर्गीय वर्ण अर्थात उन वर्गो वर्गों के सजातीय वर्णों का लक्ष्य है जैसे कु चुट तू कू इनमें प्रत्येक वर्ण के उकार के संयोग उगमात्र ऐसा स्वामी जी ने लिखा है स्पष्ट हो रहा है जी हाँ जी बस इतना ही समझना है हमको इसमें ज्यादा जाना नहीं अपने को ठीक है केवल इतना बताया इसमें श्लोक इस का जो सार ये है कि Uh, सबके अंत में अयोगवाहों का प्रयोग किया है अयोगवाह में आठ है और उसमें आकार उच्चारणार्थ होता है व्यंजनों में जो आकार होता है उच्चारणार्थ होता है और जीवामूल्य उपदमा के आगे ककार पकार का प्रयोग होता है क्योंकि उन्ही वर्गों के आश्रित ये दोनों वर्ण होते हैं ये कह करके और ये पलकनी आदि चार शब्दों का जो कथन करते हैं लोग जो कि नासिक वर्णों से युक्त हैं इनको जो यम मानते हैं वो यम नहीं है और कवर्ग में जो उक जोड़ा जाता है ये उस वर्ग के अक, अक्षरों को लक्षित करने के लिए जोड़ा जाता है ऐसा अर्थ समझ लीजिएगा ठीक है समझ अब आगम यम किम भवती यम यम किम भवती यम यम का मतलब है चार वर्ण अरस्व दीर्घ और सामनासिक और डा ये यम कहलाता है हां जी समझ में आ रहा है अयोगवाह में जो आठ अक्षर है उन आठ अक्षरों में चार यम कहलाते हैं इनका नाम यम दिया है हा जी किसने प्रश्न किया ऋचा जी ने प्रश्न किया क्या ओम स्वामी जी ओम हा जि समझ यम, यम का मतलब योग दर्शन जो यम आया वो नहीं है, यम, यम अच्टु अच्टु। इन चार, चार, व, चार को यम नाम दे दिया व्यञ्जनो जी हम आगे बढ़ते हैं अगला सूत्र जो है कहा खेल रहे थे हम हां उक्ता स्थान प्रयत्न स्थान और प्रयत्न ये कह दिए गए हैं यह हो चुका है इसका तो अगला सूत्र है यत्रस्था वर्णा उपलब्ध तत्थान स्थान को स्थान क्यों कहते हैं स्थान की परिभाषा कर लें यस्थ वर्ण उपलभ्यंते तस्थान पाठभेद है इह यत्र स्थाने य उपलभ्य लिखीएगा इन वर्ण उपलब्य स्था वर्ण उपलभ्यंते इह, इह, इह अव्ययपद है ये स्थाने सप्तमी का एकवचन वचन है वर्णा प्रथमा का वचन है उपलब्ध क्रियापद है और स्थानम जो है यह है प्रथमा एकवचन है तो स्थान करण और प्रयत्न ये तीन चीजें बताइए तो इन तीनों में कार्य हैं इन तीनों में स्थान करण प्रयत्न यह इन तीनों में ये स्थाने वर्णा उपलब्ध ये जिस स्थान में वर्ण उपलब्ध होते हैं वर्ण प्रकट होते हैं वर्ण उत्पन्न होते हैं तत्म उसका नम स्थान सरले लिखना है तो लिखिए अवयव स्थदुच्यवुच्यवच्य अवयव यखादिअवयूते यस्मिन् मुखादि अवयवभूतेषु वर्णोत्पत्त्यधिकरणेत्पत्ति अधिकरणेत्पत्त्यधिकरणे एकशब्दः एक बनासक्ते वर्णोत्पत्त्यधिकरणे अकारादयो वर्णाः प्राप्यन्ते श्रूयन्ते वा प्राप्यन्ते वा, इति उच्यते तत् स्थानमित्युच्यते एषु त्रिषु स्थानम् तावदुच्यते यस्मिन् मुखाद्यव अवयवभूते वर्णोत्पत्त्यधिकरणे अकारादयो वर्णाः प्राप्यन्ते श्रूयन्ते वा स्थान स्थान करण प्रयत्न इन तीनों में से स्थान प्रयत्न इन तीनों में से पहले स्थान की प्रसिद्धि कहते हैं पहले स्थान की प्रसिद्धि यानी पहले स्थान को प्रकट करते हैं जिस मुख और नासिका के अवयभूत स्थानों में जिस मुख और नासिका के अवयभूत स्थानों में आकारादि वर्ण प्राप्त होते हैं या सुने जाते हैं वह स्थान कहलाता है स्थान करण प्रयत्न इन तीनों में से पहले स्थान की प्रसिद्धि करते हैं जिस मुख और नासिका के अवयभूत स्थानों में आकारादि वर्ण प्राप्त होते हैं या सुने जाते हैं उसे स्थान कहते हैं यत्र यत्र यत्र स्था, यत्र मैं यत्र यत्र यत्र स्था का ये ये स्थम विद्यूंते धा तो स्थित ये स्थित विद्यार आज, जी यहाँ अधिकरण का क्या अर्थ है अधिक अधिकरण आधार जिस आधार में ये सुनाई देते हैं उस आधार को उस अधिकरण का मतलब आधार उस अधिकरण को उस आधार में ही उस आधार को ही तो स्थान कहते हैं जिस आधार में ये शब्द सुनाई देते हैं ये वर्ण सुनाई देते हैं उस आधार का नाम स्थान है जहां से ये सुनाई देते हैं वर्णोत्पत्ति अधिकरण मतलब वर्णोत्पत्ति स्थान में अधिकरण का मतलब यहाँ स्थान है जहां पर ये उत्पन्न होते हैं सुनाई देते हैं अगला सूत्र देखिए ये न निर्वर्त्यते तत्ण सरल है इसमें बहुव्रीही बहुत अथवा किसमें ये ये यो है मिलाकर के जोड़ा है यत्र अलग है स्था अलग है वैसे यत्र के स्थान में स्थान होना चाहिए स्था भी हो सकता है स्था वर्णा स्था बहुवचना स्था वर्णा यत्र स्था ऐसा या इसको समस्त भी कहेंगे तो फिर आ, समास बन जाएगा स्थाने बौरी बना देंगे फिर इत्रस्ता को अगर समस्त करना हो तो फिर बौरी बना देंगे ऐसा बनेगा ये तिषती का मतलब ये तिषंती विद्यंते श्रूयते वर्णा तत्थान परंतु वर्ण आग तो आगछति त्रोह तो तिष्ठंती का मतलब विद्यंत वहीं पर शूयंत है विद्यंते शूयंत मतलब है वहां से सुनाई देते हैं वहीं से सुनाई देते हैं इतने अर्थ में वहां तिष्ठ तिष्ठंक ऐसा कहना पड़ेगा उद्धातु के कारण से ऐसा मतलब स्था का मतलब वहां रहते हैं यही अर्थ नहीं उसका निकलेगा वहां से सुनाई देते हैं वहां से निकलते हैं स्था धातु का केवल रहना ही अर्थ नहीं है ना वहां से निकलना भी अर्थ है वह विद्यमान है वही सुनाई देते हैं जो अर्थ आपको उचित लगता है अर्थ वहां उसका लेना होगा स्था का जैसे करोती का अर्थ करना भी होता है उत्पन्न करना भी होता है करोती का मतलब यथा कुंभम करोती कुंभकारा कुंभ को घड़े को करता ऐसा करता है शब्द करोटिका मतलब करता है ऐसा एक अर्थ है लेकिन करोतिका अर्थ करता भी है करोतिका अर्थ उत्पन्न करना भी है और करोतिका अर्थ बनना भी है करोतिक अर्थ बनाना भी है ऐसे बहुत सारे अर्थ है ना अनेक अर्थ धातव भवन एक वचन है धातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं अनेक अर्थ होते हाँ जी चले हम आगे तो. बहुरी ये ये वर्णा ऐसा बहुरी कर सकते हैं निवृत्त ये की तत्कारीभाषा कर रहे हैं सूत्रकार करण किसको कहते हैं ये निर्वृत्ते ऐसा भी है और ये नवृत्ंते बहुवचन में भी है पाठभेद है ये निवृत्ते ये नवृत्ंते तत्म ये तृतीय एक वचन है निवृत्ंते क्रियापद है तथम एक वचन है कर्ण प्रथमा एक और वर्णा की अनुवृत्ति ले आओ पहले सूत्र से वर्णा में से वर्णा को अनुवृत्ति ले आओ यहां पर सूत्र में तो सूत्रार्थ बनेगा ये न साधन भूत अवयवे ना ये न साधन भूत अवयवे ना वर्णा वर्णना क्रियंते साधनभूत वर्णा क्रीय तरण साधनभूत साधनभूतावन साधनभूत अवयन एक शब्द अस्त ये साधनभूतावयव क्रीयते उत्प्य उत्पाद्य तत्न करते जिसनूप अवयव से जिस साधन रूप अवयव से वर्ण उत्पन्न होते हैं अथवा उत्पन्न किए जाते हैं जिस साधन रूप अवयव से वर्ण उत्पन्न होते हैं अथवा उत्पन्न किए जाते हैं वह साधन करण कहलाता है जिस साधन रूप अवयव से वर्ण उत्पन्न होते हैं अथवा उत्पन्न किए जाते हैं वह साधन करण कहलाता है तो स्थान करण के बाद में प्रयत्न प्रयत्नम प्रयत्न प्रयत्नम प्रयत्न अगला सूत्र है प्रयत्न किससे कहते हैं उसकी परिभाषा सरल ढंग से किया है प्रयत्नम प्रयत्न प्रयतनम प्रथमा एक वचन है प्रयत्न प्रथमा एक वच्चने. देखिए प्रयतनम में समास है प्रकृष्टम यतनम इति प्रयतनम प्रकृष्टम यतनम इति प्रयतनम यह लिख लीजिएगा यह नया समास आपके सामने इस तरह बहुत सारे समास आएंगे जो उपसर्ग जोड़ करके जब समास करते हैं यह अलग प्रकार का समास होता है प्रकृष्टम यतनम इति प्रयतनम और फिर प्रयत्न में भी प्रा है तो इसका अर्थ होगा प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न प्राधि समास कहते हैं इसको प्राधि प्राधि समास तत्पुरुष तत्पुरुष के अंदर एक विभाग है प्राधि समास सम है ऐसा कहते हैं मोटी भाषा में उपसर्ग समास कहते हैं और व्याकरण में इसको प्राधि समास प्रा, बहुत सारे उपसर्ग उन बहुत सारे उपसर्गो से युक्त होकर के जितने भी समास होते हैं उन सबको प्राधि समास कहते हैं बहुत सारे उपसर्गों से युक्त होकर के जो समस्त पद बनते हैं उनको प्रादि समास आदि है जिस में, उसको प्राधि समाप है।, है, है मेहनत पुरुषार्थ या उत्साह ऐसा भी कह सकते हैं तो जो विशेष उत्साह है जो विशेष पुरुषार्थ है उसको प्रकृष्ट शब्द से कहा है है सूत्र यतनम वर्णना यतनम वर्णना उच्चारण योग्य यतनम योग्य योग्य उद्योग प्रयत्न उच्य प्रकृष्ट यतन वर्णा उच्चारण योग्य उद्योग प्रयत्न उच्चते इसका हिंदी में अर्थ है प्रकृष्ट यत्न अर्थात वर्णोच्चारण के योग्य उद्योग करना कृष्ट यत्न अर्थात उच्चारण के योग्य उद्योग करना प्रयत्न कहलाता है और वैसे भी धातुपाठ में धातु ऐसा ही है ऐसी धातु है यदि प्रयत्न ये धातुपाठ में भवादिगण्य स्वामी जी हाँ जी हाँ जी उद्योग मतलब विशेष कार्य नहीं उद्योग का मतलब यहाँ उद्योग का यह पर्यायवाद शब्द है उद्योग प्रयत्न उद्योग प्रयत्न उत्साह पुरुषार्थ उद्यम ये सब पर्यायवाद शब्द है ठीक है कहीं उद्यमा कहेंगे कहीं उद्योग कहेंगे कहीं प्रयत्न कहेंगे कहीं प्रयत्न कहेंगे कहीं पुरुषार्थ कहेंगे कहीं उत्साह कहेंगे इसलिए इसका ती. अगला सूत्र दिया है उत्साह प्रयत्न प्रयत्न को खोल के सूत्र में बताया है अगला सूत्र है इसमें नहीं है आपके पुस्तक पुस्तिका में नहीं होगी एक सूत्र दिया है उत्साह प्रयत्न प्रयत्न किसे कहते हैं कहा उत्साह उत्साह प्रयत्न योगदर्शन में भी त्र यनोस्थितोभ्यास वहां अभ्यास में जो यत्न शब्द है ना यत्न को अभ्यास बताए और वहां यत्न का पर्याय दिया है उत्साह महर्षि वेद व्यास ने योगदर्शन में प्रयत्न को उत्साह शब्द से प्रकट किया है और यहां पर भी उत्साह प्रयत्न ऐसा लिखा है दोनों में एक एक है प्रथमा एक, एक वचन और हिंदी में उत्साह को प्रयास कहते हैं उमंग भी कहते हैं उत्साह भी कहते हैं प्रयास भी कहते हैं हिंदी में तो यूं कहिए आत्मा में होने वाला जो उत्साह है प्रयास है उसी का नाम प्रयत्न है अगला सूत्र देखिए स्पृष्टता वर्णगुण वर्णगुण सूत्र लिखिए स्पृष्टता वर्णगुण स्पृष्टता वर्णगुण स्पृष्टता वर्णगुण पृष्टतादि एक एक है वर्णगुना एक एक है और स्पृष्टता में समास है स्पृष्टता आदि यदि बहुरी स्पृष्टता यदि बहु है और वर्ण से गुण वर्णगुण ठीत तत्षे सूत्राथे स्पृता ईष्त्पृठता आदि प्रयतन ईषत्पृष्टता आदि प्रयतन वर्ण से गुण अथवा ऐसा भी लिख सकते हैं, स्पृष्टता ईषत्पृष्टता आदि प्रयतन वर्ण भवन्ति बहुवचन में लिख सकते हैं में भी लिख सकते हैं स्पृष्टता ईषद पृष्ठता आदि प्रयत्न वर्णा गुणा स्पृष्टता ईषद पृष्ठता आदि जो प्रयत्न है ये सब वर्णों के गुण कहलाते संवृत्त विवृत्त आगे आगे आगे आ रहा है अष्टम प्रकरण में आ रहा है अष्टम प्रकरण में आ रहा है तो, तो अंतिम प्रकरण बचा है नाभी तल प्रकरण अष्टम प्रकरण जो है वह नाभितल प्रकरण आप श्लोक निकाल के देख लीजिएगा आठ प्रकरणों वाला श्लोक है स्थानमिदं कर्णमिदम प्रयत्नेशो द्विध स्थानदम कर्णमिदम प्रयत्न एशो द्विधा अनिलल स्थान पीड़यती वृत्ति प्रक्रम एशो अथ नाभितला स्थनिदम एक कर्णमदम दो प्रयत्न एशो द्विवधा ये दो चार अनिल स्थान पीड़यती पांच वृत्तिकार छ प्रक्रम सात फिर अथ नाबित ये आठ तो अथ नाबित तलाक प्रकरण जो है अंतिम आठवां प्रकरण है हाँ जी देखिए इस प्रकरण का पहला श्लोक यह पहला सूत्र देखिएगा प्रदेशात प्रयत्न प्रेरित प्राणो वायु नाम वायुर्ध्व स्थाने प्रयत्नेन प्रयत्न विधार्य हैं हाँ जी थोड़ा पाठभेद त्र ना प्रदेश प्रयत्न प्रेरित प्राणो वायु नाम वायुर्धन उरादीनातमस्थ स्थाने प्रयत्न विधार्य अथवा विचार्य इसके आगे है लिखिएगा विधारिय मण इसके आगे है विधार्य मन विधार्य मन सोपी तत्ना विधारियमाण सोपी तत्था विहत् विधारियमाण सोपी सो के बीच में अवग्रह चिन्ह सो स्थानी पूर्ण विराम बाद विराता तस्थिघाता ध्वनि उत्पद्य आकाशे स्मा स्थाभिगाता ध्वनित्पद्य से आकाशे सा, सा यहां तक है सूत्र विधारियमा सोपी तत्थी उसके आगे लिखिए तस्थिघाता तस्मा स्थानिघाता ध्वनिपद्य आकाशे तस्त स्थानिघातापद्य आकाशे स वर्णश्रुति स वर्ण से आत्मलाभ पूर्ण विरा इसका हिंदी में अर्थ बता दू सीधा तत्र तत्र का मतलब वर्णोत्पत्ति के विषय में वर्णोत्पत्ति के विषय में जो प्रयत्न हम करते हैं जो यत्न करते हैं जो उद्यम करते हैं जो मेहनत करते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं वर्णोत्पत्ति के लिए वो किस तरह होता है उसको समझाया जा रहा है यहां पर तो वर्णोत्पत्ति के विषय में प्रयत्न इस प्रकार होता है प्रयत्न इस प्रकार का होता है प्रयत्न प्रेरित अर्थात आत्मा बुद्धिया समेत्य अर्थान इस श्लोक के अनुसार सूत्र में है ना प्रयत्न प्रेरिता प्रयत्न प्रेरिता का मतलब है आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान ये जो श्लोक आया उस श्लोक के अनुसार नी आत्मा के प्रयत्न से प्रेरित यह अर्थ निकलेगा प्रयत्न प्रेरित का मतलब है आत्मा के प्रयत्न से प्रेरित प्राणो नामक प्राण नामक प्राण नामक वायु वायु प्राण नाम वाला जो वायु है नाभी प्रदेशात नाभि प्रदेश से प्राण नामक वायु बोलेंगे अथवा उदान प्राण हाँ उदान नाम बोल सकते क्योंकि उदान नाम से ही तो ऊपर आता है पहले मैंने वहां पर स्पष्ट कराया था जब ये श्लोक आए थे ना कहा पर पहले भूमिका में उदान नाम प्राण बोला था तो उड़ान नाम ही होगा क्योंकि ऊर्ध्व ऊपर की जो ऊपर की ओर जो आने वाला तो उदान होता है तो नावी प्रदेश से ऊर्ध्व आक्रामन ऊपर की ओर उठता हुआ या ऊपर की ओर आता हुआ ऊर्ध्व आक्रामन ऊपर की ओर आता हुआ उरा आदि नाम स्थाना नाम ऊपर की ओर आता हुआ वो जो प्राण नामक उदान वायु है ऊपर की ओर आता हुआ उरा आदि नाम स्थाना छाती कंठ आदि स्थानों में से छाती कंठ आदि स्थानों में से अन्यतमस्म अन्य किसी एक अभीष्ट किसी एक अभिष्ट स्थान में अन्यतमस्मिन स्थाने किसी एक अभिष्ट कंठादि स्थान में प्रयत्न न विधारियते विशेष प्रयत्न से रोका जाता है विशेष प्रयत्न से विधारियते का मतलब रोका जाता है यानी थोड़ी देर वहां रुकता है वो प्राणवायु थोड़ी देर वहां रुकता है इसका यह मतलब होता है कंठादि स्थानों में विशेष प्रयत्न से रोका जाता है और वहीं विधारियमाना विधारियमाना का मतलब वही रुकी हुई या रुका हुआ वायु तत्स्थानी विहंती उस उस स्थान को विहंती पीड़ित करता है आघात पहुंचाता है सोपी so, का मतलब है सी वही यानी वही प्राण विधार्यम अवरुद्ध हुई हुई या रुकी हुई रुका हुआ वायु तत्थानी उस उस स्थान को विहंती आघात करता है पीड़ित करता है तस्मा स्थानिघाता स्थान उस स्थान से आघात होने से तस्मात्ताक उस स्थान से आघात होने से पीड़ित होने से आकाशे ध्वनि उत्पद्य आकाश में शब्द उत्पन्न होता है आकाश को मतलब बाहर नहीं मुखरूपी आकाश में यूं समझ लीजिएगा ये लक्षणा है यहां पर आकाश का मतलब आकाश नहीं है लक्षणा में है यह मुखरूपी आकाश में ध्वनि शब्द उत्पन्न होता है आकाशे ध्वनि उत्पद्य मुखरूपी आकाश में शब्द रूपी ध्वनि उत्पन्न होता है यह शब्द रूपी नहीं ध्वनि रूपी शब्द उत्पन्न होता है उसके उत्पन्न होने पर अब बाई आकाश में वर्ण की श्रुति होती है जब मुखरूपी आकाश में शब्द उत्पन्न होता है ध्वनि उत्पन्न होती है तो बाह्य आकाश में यानी बाहर हमको हम सब लोगों को बाह्य आकाश में वर्ण की श्रुति होती है यानी वर्ण सुनाई देता है वर्ण का वर्ण का श्रवण होता है वर्ण का श्रवण होता है या वर्ण की श्रुति होती है और सवर्ण से आत्मा लाभ वही वास्तव में वर्ण का स्वरूप है वर्णस्थ आत्मलाभ का मतलब है आत्मा का अर्थ है स्वरूप है वर्ण वर्ण स्वरूप लाभ ऐसा अर्थ है आत्माशब्द जो है स्वरूप के लिए आता है तो सवर्ण से आत्मलाभ वह वर्ण का स्वरूप है यह वर्ण वर्ण स्वरूप की उपलब्धि है लाभ का मतलब उपलब्धि ये अच्छा होगा वह वर्ण का स्वरूप है स्पष्ट हो रहा है नाभि प्रदेशात वर्णोत्पत्ति के विषय में नाभि प्रदेशात नाभि प्रदेश से प्रयत्न प्रेरित आत्मा के प्रयत्न से प्रेरित हुआ हुआ प्राण नामो वायु उर, उदान नामक जो प्राणवायु है ऊर्धम आक्रामान ऊपर की ओर आता हुआ उरादि नाम स्थानी आदि उनमें से किसी एक स्थान में विधार्यते विशेष प्रयत्न से रुक जाता है रुका हुआ व प्राण तत्थान विहंती उस, उस स्थान को आघात पहुंचाता है तारित करता है तस्मात्नाभिघाता उस स्थान से अधिघात होने से ध्वनि उत्पदी आकाशे मुख रूपी आकाश में शब्द रूपी ध्वनि उत्पन्न होती है सवर्णश्रुति उसी को वर्ण श्रुति कहते हैं और वही वर्ण का स्वरूप है इसमें किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं ओ, या हाँ जी अत्र प्रक्रम प्रकरण आ... अत्र अद्रणत्रुटी पुस्तक में क्या रहे आप मैं देखता हूं आ, वो गलत है मिस है उत्साह हकार होना है उत्साह नहीं है उसको ठीक कर लीजिएगा उत्साह नहीं होता उत्साह होता है और किसी को तो ही रखते हैं? इत्साह उठ, पे पुस्तके पुस्तके लिखवाया हा जी प्रयत्न प्रयत्नो प्रयत्न कि सूत्र केप मे उत्साह प्रयत्न उत्साह को य प्रयास को प्रयत्न उद्यमी तो लिखा महोदय धन्यवाद उत्साह प्रयत्न धन्यवाद स्वामी दो स्वामी पी शब्द घोष और अघोष जी घोषः आपने बतायाघोषः समृते घोषवान् भवति से जो वायु न उपघोष कहति जी जी अघोष के कहते स्वामीघोषः समज मिया मैं घोष उसको क्या घोष जब ये। जब अः ये जो उदान प्राण है स्वर्यंत्र से टकराता है तो स्वरयंत्र जो है संकुचित होता है संकुचित होता है तो स्वर्यंत्र जब संकुचित होता है संकुचित स्थान में से जब निकल के आती है ये वायु या उदान नामक प्राण संकुचित संकड़ी घता है तो टकराता वो आता है ना व्यक्ति जगह कम हो और जैसे मानते आदमी और स्थान कम है तो उसमें से जब निकलता है तो उसका जो शरीर के अंग है वो दीवार आदि के साथ टकराने से जो आवाज आएगी तो उसको कहते घोष घर्षण करता हुआ घोष आई थी घर्षणयुक्ता घर्षणयुक्ता ध्वनि ऐसे समझ लीजिएगा कि किसको कहेंगे इसके विपरीत अघोष है यानी जब पूरा खुल जाता है, तो आसानी से जब वो वायु उसमें से निकल करके आते हैं तो घोष नहीं होता उसको अघोष कहेंगे पकड़ में आ रहा है तो स्वामी स्वामी की एक एक उदाहरण देखिए एक एक उदाहरण दोनों का स्वामी जी देता पहले पहले आपको ये बताना होगा घोष वर्ण कौन है और अघोष वर्ण कौन है वर्ण बताइए मैं बता दूंगा आपको आप, आपकी परीक्षा ओम स्वामी वर्गा नाम प्रथम द्वितीय शसर्जनीय जीवन मूल्य उपदमान्य यमोच प्रथम ये अघोष है आ, वो अघोष है तो उनको जब बोलेंगे तो जो हमारी ध्वनि आएगी वो घोष नहीं होता उसमें शुलता है और स्वरयंत्र भी खुलता है उसमें उस तरह का घर्षण नहीं हो, होता है अघोष में और घोष में थोड़ा घर्षण होता है जब आप वर्ण बोलेंगे तो वर्णों में जो अंतर है वो आपको पकड़ में आएगा घोष वर्ण बोल के देखिए और अघोष वर्ण बोल के देखिएगा दोनों में अंतर आपको पकड़ में आएगा स्वयं अनुभूति करेंगे आप और दूसरे बोलेंगे तो उस, उसके भी आपको अनुभूति हो जाएगी हां कुछ पकड़ में आ रहा है हां यह मैं बोल के दिखा दूं वो तो वर्णी है जी स्वामी वर्णी है केवल बोलना है जैसे अघोष वर्ण जो है ना अघोष वर्ण जो है क जब इनको बोलते हैं तो पूरा आप देखेंगे आप अपने गले को देखेंगे स्वयंत्र का तो आपको अनुमान इतना नहीं होगा गले का अनुमान अच्छी तरह होगा जब का बोलते हैं तो आपका कंठ फैलता है या सुकड़ता है पता लगेगा ऐसे ही ग घर घर धोध बे बोलते हैं तो कंठ जो है थोड़ा सुखड़ता हुआ आपको लगेगा घोष वर्णों को बोलते समय कंठ जो है सुकड़ता हुआ दिखेगा थोड़ा यानी अपेक्षा से और जब अघोष बोलते हैं तो कंठ जो है थोड़ा खुला खुला ज, जब कंठ खुला खुला दिखता है उसके साथ में उस से पहले जो है वो भी खुला होता सुकड़ने वाले में तो घोष है और न सुकड़ने वाले में अघोष ये एक प्रश्न और नादे नाद जो है ये वर्णोत्पत्ति का जो मूल कारण वो प्राण दो प्रकार से आता है ए, एक का नाम है श्वास है और एक का नाम नाद है जो अघोष में अघोष में जब वो प्राण आ रहा है मुख में जो प्राप्त हो रहा है अघोष में उसका नाम श्वास है और जब वो, आ, घोष मे जो प्राण आदरन्त्र कण्ठ के संकुचित होने से नाद उत्पन्न समझ समीग आपने घर श्वास किसको कहते हैं नाद नाद किसको कहते हैं तो मैंने बताया है वर्णोत्पत्ति का जो कारण प्राण है उस प्राण का नाम नाद है और वो प्राण का नाम नाद भी है और श्वास भी है दो नाम है उस प्राण को यानी जो प्राण जो वायु वर्णोत्पत्ति का मूल कारण जिस प्राण से जिस उदारण प्राण से जो वर्ण उत्पन्न होते हैं उस प्राण के दो नाम दिया एक श्वास नाम दिया है एक नाद नाम दिया है जब अघोष की स्थिति में होती है तो उसका नाम श्वास होता है और घोष की स्थिति में जब वो होता है तो उसका नाम नाद होता है कि स्थिति हां श्वासानुप्रदान ये अनुपास है अनुप्रदान करता है उत्पत्ति का मूल कारण श्वास श्वास का ही अपर नाम है अनुप्रदान अनुप्रदान कहते हैं मूल कारण प्राण को उसी प्राण को श्वास बोला है उसी प्राण को नाद बोला है ओम स्वामी जी जब आपने श्वास और नादह के बारे में बताया था तो नादह संवृत्ते कंठे नादह किए थे जी हाँ जी विवृते विवृते कण्ठे श्वासः क्रियते यानी स्वामी संवृते कण्ठे अथवा विवृते कण्ठे विवृते कण्ठे श्वासः संवृते कण्ठे नादः अस्तु स्वामी तो इसी स्वामीजी यन्फ्यूजन् भवति विवृत्ते श्वासः बिना रुकावट के एकदम वायु स्वर यंत्र के माध्यम से मुख में आने पर उसे स्वास्थ्य कहते हैं नाधा स्वर यंत्र होने से नाद उत्पन्न होता है फिर घोष का समझ में नहीं आ रहा देखिए वो घोष तो ध्वनि है ना ध्वनि किस तरह का घर्षण करती हुई आती है तो, है।, करती है तो उसका नाम घोष है और जो घर्षण करती नहीं आ रहे तो उसका नाम है अघोष ये सब वर, वर, वर, देखिए विवृत कंठा श्वासानुप्रदान अघोषा ये तीनों विशेषताएं हैं वर्णों के हैं ये जो वर्ण है वर्णों के विशेषण है विवृत कंठ वाले वर्ण है श्वासानुप्रदान वाला वर्ण है अघोषा वर्ण है ये गुण है उसके यानी si. वर्ण के ये गुण है विवृत कंठ श्वासानुप्रदान और अघोष समृत कंठ नादानुप्रदान और अघोष जैसे ईश्वर ईश्वर को हम आ, क्या कहते हैं आनंद स्वरूप कहेंगे एक गुण देवी आनंद स्वरूप फिर उसको कहेंगे सुख स्वरूप फिर उसको कहेंगे प्रीति स्वरूप तो प्रीति स्वरूप वाला सुख स्वरूप वाला आनंद स्वरूप वाला ईश्वर होता है पकड़ रहे हैं मेरी बात को तो ऐसे ही ये जो वर्ण हैं ये वर्ण कैसे विवृत कंठ वाले हैं श्वासानुप्रदान वाले हैं और अगोश वाले हैं समृद्ध कंठ वाले हैं प्रदान वाले है और घोष वाले हैं ऐसा पर इन तीनों शब्दों का थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है ना समृद्ध कंठा का विवृत कंठ का मतलब है कंठ खुला हुआ है और खुले हुए कंठ से जब प्राण आता है तो उसका नाम है श्वासानुप्रदान आ और जो वर्ण होते हैं वो अगोश वाले होते हैं ऐसा उसमें घोष नहीं होता है उसमें घर्षण रूपी ध्वनि नहीं होता है उसको अगोश कहते हैं और जब बिना रुकावट के श्वास ब, आ, मुख में आ रहा है तो उसको श्वासानुप्रधाना कहते हैं और ये श्वासानुप्रधाना प्राण कैसे आता है मुख में तो कहता है विपरीत कंठ की स्थिति में आता है ऐसा कुछ समझ में आ रहा है इसका विपरीत समृद्ध कंठ नादानुप्रदान और गोषवंत ऐसा ठीक है हां तो अब यह अंतिम स्थिति में है यह शिक्षा इसलिए जो पहले पढ़ चुके हैं वो भूल ना जाए इसकी अच्छी तरह आवृत्ति करिएगा थोड़ा सा फिर हम आगे कल देखते हैं ओंकार shanti shanti shantihi namo namah